महाभारत द्रोण पर्व पंचाशीत शतमोध्या दुर्योधन का उपालंभ और द्रोणाचार्य का व्यंग पूर्णोत्तर दुर्योधन द्रोणम अभिगम्यामरसम पंडो जनयन हर्ष तेजसी संजय कहते हैं राजन तर अमरस में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हर्षोत्साह में विश्रमत श्रमान सपत् मनसोल दुर्योधन बोला आचार्य युद्ध में विशेषता वे शत्रु जो लक्ष्य वेदने में कभी चूकते न हो यदि थक कर विश्राम ले रहे हो और मन में ग्लानि भरी होने से युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे हो उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिए यद तो मर्ितमअिर भवत प्रिय काम्यश्रांता पांडवा बलवरा इस समय जो हमने क्षमा की है सोते समय शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया है वह केवल आपका प्रिय करने की इच्छा से ही हुआ है इसका फल यह हुआ कि ये पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः अत्यंत प्रबल हो गए हैं सर्वथा परहेना स्म तेजथा चले न चवता पाल्यमास्ते विवर्धन हम लोग तेज और बल से सर्वता हीन हो गए हैं और वे पांडव आपसे सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं दिव्यान सर्वाणी सर्वाण्ती भगव्य वेषत ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं वे सबके सब, सब विशेष रूप से आप ही में प्रतिष्ठित है न पांडवे न नान्य लोके धनुर्धरा युद्धमानस्यते सुल्या सत्यमेतद् में तद्रवी युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पांडव न हम लोग और न संसार के दूसरे धनुर्धर ही कर सकते हैं यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ ससुरा सुर गवा निजोत्तम सर्वास्त्र भवान हन्यादिव्यय अस्त्री न संशय बिज श्रेष्ठ आप संपूर्ण अस्त्रों की ज्ञाता हैं अतः चाहे तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता असुर और गंधर्वों सहित इन संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकते हैं इसमें संशय नहीं है स भवान मृष्यत्येता शिष्य स्वरस्कृत मम वंद्यता फिर भी आप इन पांडवों को क्षमा करते जाते हैं यद्यपि वे आपसे विशेष भयभीत रहते हैं तो भी वे आपके शिष्य हैं इस बात को सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्य का विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते हैं संजय उद्धि द्रोण कौपित सुन ते समय ब्रविद्राजन दुर्योधन मिदम वच संजय कहते हैं राजन जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया तब वे कुपित होकर दुर्योधन से इस प्रकार बोले दुर्योधना कार्यम क्षुद्रम विजय दुर्योधन यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया तथापि युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजय के लिए चेष्टा करता हूँ परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा यदि तद्वयर्ता वचनात्व न था ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों द्वारा इन सब को मारना पड़ेगा गुरु तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी कराना उचित समझो वह तुम्हारे कहने से उसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा निहत्य युद्धे चाला पराक्रम विमोक्षे कवचम राजन मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूं कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांछानों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा अर्जुनम श्रांत माहवे महाबाह परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो वह तुम्हारी भूल है महाबाहु कुरुराज मैं उनके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ सुनो तम न देवा न गंधर्वा नक्षा न, न च राक्षसा हम उत्सहते रणे जय तुम कुम सभ्य युद्ध में कुपित हुए सभ्य साची अर्जुन को न देवता न गंधर्व न यक्ष और न ही जीत सकते हैं खांडवे जैन भगवान प्रत्युद्या कई वारित वर्ष माणो महात्म उस महामन वीर ने खांडो वन में वर्षा करते हुए भगवान देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों द्वारा उन्हें रोक दिया यक्षा नागा तथा दहत्या ये चाने नेता पुरेन्द्रेण तच्चापि वि तव पुरश्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्षनाग दैत्य तथा दूसरे भी जो बल का घमंड रखने वाले वीर थे उन सब को मार डाला था यह बात तुम्हें मालूम ही है गंधर्वाघोष यात्राया चित्रसेनाजिता योजना माणाच मोक्षिता दृढ़ घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हे हर कर लिए जा रहे थे उस समय करने वाले अर्जुन ने ही उन परास्त किया और तुम्हें बंधन से छुड़ाया। छुड़ायावचा चापी देवान शस्त्र संग्राम संग्रापे ते नीरे न देव शत्रु निवास कुमच नामक दानव जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते थे उसे वीर अर्जुन से पराजित हुए हैं दानवा नाम दानवाणी हिरण्यपुरवासिनाम विजिज पुर्र सहशक्त्यो मानवी कतम जिस पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुरवासी सहस्त्रो दानवों पर विजय पाई है वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं प्रत्यक्षम चैथे सर्व जथा बलिदम तब क्षपितम पांडुपुत्रे न चेष्टताम नौ विषाम पते हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी इस सेना का संहार कर डाला है यह सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है संजय उवाच तम तसंसत अर्जुनम कपित द्रोणम तब सुनरे वेदम संजय कहते राजन इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से उस समय आपके पुत्र ने कुपित होकर पुनः इस प्रकार कहा आज मैं दुस्साहसन कर्ण और मेरे मामा शकुनी कौरव सेना को दो भागों में बाट कर, युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे महाबाहू आप चुपचाप खड़े रहिए क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपके प्रिय शिष्य है तस् तद्वचन श्रुआ भावी दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से उनकी बात का अनुमोदन किया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर वे राजा दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले अक्षयम छत्रिया नरेश्वर अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले छत्री शिरोमणी गांडी धारी अविनाशी अर्जुन को कौन छत्री मार सकता है तम नवित पति नो नजेश्वर क्ष सहायुधम हाथ में धनुद्धारण किए हुए अर्जुन को न तो धनाध्यक्ष कुबेर न इंद्र न यमराज न जल के स्वामी वरुण और न ना असुर नाग एवं राक्षसी नष्ट कर सकते हैं स्वेतानि भाषंते अर्जुन मा सा स्वस्थ मान स्वस्तिमान् व्रजेद गृहान भारत तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख मनुष्य कहा करते हैं भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन कुशल पूर्वक घर को लौट सकता है निष्ठुर से युक्ता है तुम क्षेत्र तुम निष्ठुर और पापपूर्ण विचार रखने वाले हो अतः तुम्हारे मन में सब पर संदेह बना रहता है इसीलिए तुम्हारे हित में ही तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भी तुम ऐसी ऐसी बातें सुनाने की इच्छा रखते हो गौ तम्या संसय योदी इमान किम क्षत्रि सर्वान्स्य तुम भी जाओ अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो तुम भी तो कुलीन छत्री हो मैं आशा करता हूँ भी युद्ध करने की शक्ति है ही फिर इन संपूर्ण निरपराध छत्रियों को क्यों व्यर्थ कटवाओगे तमस्म वैरस्य तस्मा सा दयाजुनम ए सते मातु प्राग्र तु तुम इस की जड़ हो ही जाकर अर्जुन का सामना करो गांधारी धारी कपट ज्यूत के खिलाड़ी तुम्हारे मामा शक्ति भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं ये ही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें ए सोक्ष कुशलो जिम दूत ये पासे फेंकने में बड़े कुशल हैं कुटिलता सठता और धूर्तता तो इनमें कूट कूट कर भरी है ये जुए के खिलाड़ी तो हैं ही छल विद्या के भी अच्छे जानकार हैं युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेंगे या कथित अत्यथ कर्णन स हृष्ट अस कृष्ठबन्मोदृतराष्ट्र से अहम चातकर्णश्च भ्राता दुस्सातन से मे पांडपुत्र सहिता सी संसदी संसदी दुर्योधन तुमने एकांत स्थान के समान भरी सभा में धित्राष्ट्र के सुनते हुए कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न से होकर मोह बार बहुत जोर देकर यह बात कही है कि मैं मैं कर्ण और भाई दुशासन ये तीन ही समरभूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे प्रत्येक सभा में ऐसे ही श्रेखी बगाड़ते हुए तुम्हारी बात मैंने सुनी है ताम अनुतिष प्रतिज्ञा सत्यवागवत पांडव शत्रो शको ग्रत स्थित छत्र स्व श्लाघ्यम श्लाघ्यस्त वधोजयाथ अपने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो उन सबके साथ सत्यवादी बनो ये तुम्हारे शत्रु पांडव पुत्र अर्जुन निर्भय होकर सामने खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो युद्ध में विजय की अपेक्षा अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो वह तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात होगी दत्तम भुक्तम अध्ययत कृत कृत्यो नृण्चा से माँ भैर युद्ध स्व पांडव तो इनमें बहुत सा दान कर लिया भोग भोग लिए स्वाध्याय भी कर लिया और मनमाना ऐश्वर्य ही पालिया। अब तुम कृतकृत्य और देवताओं ऋषियों तथा पितरों के ऋण से मुक्त हो गए अतः डरो मत पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करो इतोक् सबर ए द्रोढ़ो नि परे दृत्य ततः सेना युद्धम सम ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समरभूम में जिस ओर शत्रुओं के सेना थी उधर ही लौट पड़े तत्पश्चात सेना के दो विभाग करके उसे क्षण युद्ध आरंभ हो गया इतिश्री महाभारती द्रोण परवि द्रोण वर्वणी द्रोण दुर्योधन भाषण पंचशीत्यधिक शतम ध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में द्रोणाचार्य और दुर्योधन का संभाषण विषयक 125 सौ पचासीवां अध्याय पूरा हुआ